विषा वे ओम शांति शांति शांति योग दर्शन की 66वीं कक्षा योग दर्शन के द्वितीय पात साधन पात का तेईसवां सूत्र पिछली कक्षा के अंत में हम देख रहे थे इसमें उन्होंने बताया कि स्वस्वामी शक्ति के अपने अपने स्वरूप की उपलब्धि का कारण हेतु ये संयोग है अर्थात संयोग के होने पर ही आत्मा अपने स्वरूप को जान पाता है और संयोग होने पर ही आत्मा प्रकृति के स्वरूप को जान पाता है कार्य जगत के प्रकृति से बने तत्वों को संसार को जान पाता है यदि आत्मा का प्रकृति के साथ संयोग ना हो तो ये जो दर्शन है दोनों को जानना वो नहीं हो पाएगा मुक्त मुक्तावस्था के अंदर ईश्वर की सहायता से जो हम अपने को परमात्मा को प्रकृति को जानते हैं उस विषय को अलग छोड़ के इधर जो बद्वावस्था है जो बद्ध जीव है उनके दृष्टि से यह कथन यहां पर किया गया और इन्होंने बताया था कि संयोग से ही जो दृश्य की उपलब्धि होती है दृश्य को जो जाना जाता है दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि होती है और आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि होती है तो दृश्य की यानी स्व की उपलब्धि जब होती है इसको भोग कहते हैं और जो आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि होती है यानी स्वामी के स्वरूप की उपलब्धि होती है इसको अपवर्ग कहते हैं छूट जाना कहते हैं तो यहां भोग शब्द एक अलग अर्थ में बताया गया जो भी हम जानते हैं संसार को संसार के किसी भी विषय में कुछ भी हम जानते हैं वो जानना आत्मा की दृष्टि से भोग है सुख दुख भोग वाला भोग ना मानके इसको ज्ञान की दृष्टि से यहां पर कहा गया दृश्य की जो भी उपलब्धि हो रही है संसार को हम जो भी जान रहे हैं वो ही भोग है और ये योगी का भी होगा जीवन वक्त का भी होगा सामान्य व्यक्ति का भी होगा योगी भोगी दोनों का होगा और इसको उस संदर्भ में भी देखिए कि न्याय दर्शन में बुद्धि की व्याख्या की गई बुद्धि क्या है बोले भोगो बुद्धि बुद्धि भोग बुद्धि है तो ये जो बुद्धि मतलब ज्ञान दृश्य का जो ज्ञान होता है ये भोग कहलाएगा ये बुद्धि है ये ज्ञान है वहां जो बुद्धि शब्द का प्रयोग है भोग इस अर्थ में है क्योंकि आत्मा तो ज्ञान के रूप में ही बुद्धिस्त वृत्तियों को ज्ञान को प्रत्यय को ही ग्रहण करता है वो सब का सब उसके लिए भोग की श्रेणी में आएगा और जब केवल अपने स्वरूप का ज्ञान करता है तो वो अपवर्क कहलाएगा दे इन्होंने एक अलग संदर्भ में लक्षण दिया है जबकि सामान्यतया हम संसार के विषयों का सुख की प्राप्ति के लिए उन्हीं को लक्ष्य बना करके जब उपयोग करते हैं उसको भोग कहा जाता है और जब ईश्वर को लक्ष्य बना करके संसार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं साधन के रूप में तो उसको भोग नहीं कहा जाता वो उपयोग कहलाता है वो एक अलग दृष्टि से व्याख्या है तो यहां तक का ये भाग हुआ था पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं कुछ है इसमें स्वामी स्वेन में है इसमें और दोनों का एक ही बात है दृश्य न स्वेन न स्वे न दृश्येना दृश्य तो ये संसार हो ही गया और ये संसार स्व स्वामी में से क्या है स्व है या स्वामी है तो ये स्वे ना दृश्य स्वरूप दृश्य के द्वारा स्व स्व मतलब वो अपना जो होता है यानी ये वस्तु है मैं नहीं मेरा तो ये जो स्व है ये संसार ये धन स्व का मतलब है धन संपत्ति साधन ये सब चीजें स्व शब्द से आएंगी तो स्वेन न दृश्य न दोनों एक ही चीज है उसको केवल बताया जा रहा है कि ये जो दृश्य है वो किस रूप में है स्व के रूप में स्व है वो कौन है ये दृश्य है तो दृश्य न स्वे न उसके साथ दर्शनार्थम संयुक्त है पुरुष पुरुष उसको देखने के लिए उससे संयुक्ता होता है और कोई बोलिए देखिए इसका पीछे से देखिए कुशलम पुरुषम प्रति नाशम प्राप्तम अपि अकुशलान पुरूषान प्रति न कृताथम तेजाम दृश्य कर्म विषयता आपन्नम लभते एवं ठीक है उनको उपलब्ध होता है कैसे पररूपेण आत्मरूपमिति पर है यहाँ पर पुरुष प्रकृति से भिन्न जो पर अन्य भिन्न वो है पुरुष तो पुरुष रूपेण रूपेण मतलब उसकी उसकी दृष्टि से उसके दर्शन से पुरुष की पर रूपेण आत्म रूपमित आत्मा मतलब उसका अपना जो स्वरूप है प्रकृति का आत्मा के दर्शन के द्वारा प्रकृति अपने रूप में प्रकट होती है प्रकृति का जो अपना स्वरूप है वो कब प्रकट माना जाता है एक दृष्टि एक तो ये है कि वो बन गई है तो अपने आप में प्रकट है पर उसको कोई देखने वाला नहीं है लेकिन आत्मा के द्वारा जब उसका दर्शन किया जाता है जा, वो जब जब वो वो जानी जाती है, तब वो अपने रूप में प्रकट होती है उसका प्रकटीकरण तब होता है जब उसको देखने वाला कोई होता है तो उसी बात को यहां पर कहा तेषाम दृश्य कर्म विषयताम आपनम लभते वब वो दृश्य दर्शन शक्ति के द्वारा कर्म शक्ति के कर्म रूप में वहां पर वो उपलब्ध होता है कैसे पर रूपेणा पुरुष की पुरुष के पीछे जो इसकी भूमिका के अंदर भी कहा था ना तत्स्वरूप पर रूपेणा रूप मतलब पुरुष से दर्शन ना। पर रूपेणा आत्मरूपम आत्म रूप थी आत्म रूपम हो गया अपने व्यक्त रूप में कार्य रूप में आत्म रूप में मिट्टी दूसरे रूप में पुरुष के द्वारा वो प्रकट रूप में आता है वस्तु कार्य रूप में आएगी तो वो प्रकट हो जाती है एक एक दृष्टि से कहेंगे दूसरा देखने वाला कोई हो या ना हो तो अपने रूप में प्रकट हो गई मिट्टी से घड़ा बनना था वो बन गया वो अपने रूप में है ये एक दृष्टि हुई दूसरा है कि वो प्रकट तब होगा जब कोई देखने वाला होगा उसको नहीं तो वो घड़ा प्रकट प्रकट नहीं है पुस्तक प्रकाशित हो गई एक प्रयोग एक दृष्टि तो यह है कि पुस्तक छप गई तो हम कहते हैं कि पुस्तक प्रकाशित हो गई बस छप गई है हम कहेंगे प्रकाशित हो गई है किसी ने देखी नहीं है अभी एक प्रकाशन ये है कि छप गई और दूसरे उसको प्राप्त करके देख रहे हैं पढ़ रहे हैं ये है उसका प्रकाशन दूसरों के लिए वो उपलब्ध हो गई अब ये प्रकाशित हुई तो प्रकाशित को दो दृष्टि से कहा जा सकता है तो यहां ये कब प्रकट होती है दूसरी दृष्टि से कहा गया जब पुरुष के दर्शन के द्वारा वो अपने रूप में आती है पुरुष जब उसको जानता है देखता है तब वो रूप में आती है और कुछ लोग इसके दूसरे ढंग से भी व्याख्या करते हैं पर रूपेणा आत्म रूपों दूसरे भिन्न अपने भिन्न रूप के साथ वो अपने रूप को प्रकट करती है ये प्रकृति का अपना जो रूप है स्वरूप है मूल प्रकृति का वो अपने भिन्न रूप यानी कार्य के रूप में प्रकट होती है वो भिन्न रूप में आ गई और किसी को जी हाँ परंपरा से, तारे से तारे कार्य जगत से संपर्क हुआ है तो कारण से भी हो गया यानी सत्वर त्रिगुणात्मक ही है तो उसके साथ संयोग माना जाएगा ऐसा नहीं है तो देखो सत्वर को यहां पर धर्मी कहा गया है और प्रकृति पुरुष संयोग की ही बात करते हैं ये ठीक है कितनी जगह करते हैं प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है वो प्रकृति पुरुष का संयोग होता है तो मूलतः तो प्रकृति पुरुष का ही संयोग हुआ है किस रूप में कार्य जगत के रूप में हुआ कार्य जगत के रूप में अब कोई कहे हमारा स्वर्ण के साथ में संयोग हुआ किस रूप में हुआ आभूषणों के रूप में मनुष्य का सोने के साथ में संयोग हुआ अब सीधे सीधे तो संयोग से संयोग सोने से नहीं हो रहा है आभूषणों के रूप में हो रहा है तो पुरुष का सोने के साथ में संयोग है क्यों उसका संयोग होने से जो उसके जो धर्मी है उनके साथ भी संयोग माना जाता है इस रूप में ये कोई वचन दिया है केवल मूल बात यहां पर थी कि धर्मी नाम अनादि संयोग यह प्रकरण दिया क्योंकि पीछे जो सारा कहा गया वो संयोग कहा गया और मूल प्रकृति को कथन किया गया है वैसे यहां पर मूल प्रकृति और कार्य जगत पर्याय रूप में भी कहे जाते हैं एक दूसरे की जगह पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है मूल प्रकृति कह देंगे कार्य जगत कह देंगे हमारे को समझ लेना है दोनों जगह पे तो धर्मी नाम अनादि संयोगात धर्मी के साथ में अनादि संयोग होने से धर्ममात्र से भी अनादि संयोग माना जाता है और आप दूसरे ढंग से कोई लेना चाहें कोई व्याख्या करना चाहें कि भाई धर्मी तो हो गया कार्य जगत और धर्म हो गए उसके गुण धर्म उनसे संयोग भी अनादि हो जाता है ठीक है आप ऐसा करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं ठीक है और कोई आगे देखिए तो तेवीसें सूत्र का प्रारंभ हमने देख लिया था भाष्य अब यहां भोग और अपर्ग दोनों की बातें वो तो बता दी और ये जो संयोग है ये कब समाप्त होता है इसकी चर्चा प्रारंभ की जा रही है दर्शन संयोग यानी तो बंधन एक तरह से संयोग दुख का कारण है संयोग स्वस्वामी शक्ति की उपलब्धि का भी कारण है दोनों बातें बताई गई और ये संयोग है बंधन तो बंधन से हमें छूटना है ये कैसे छूटेगा तो उस संदर्भ में विवेचना चलाई जा रही है कहते हैं दर्शन कार्य कार्यावसान संयोग संयोग हो कैसा होता है दर्शन रूपी कार्य के साथ अवसान को प्राप्त होने वाला होता है दर्शन यानी ज्ञान विद्या ठीक ठीक ज्ञान हो जाना उस ये जो एक कार्य है दर्शन कार्य दर्शन हो जाना इसके साथ साथ संयोग समाप्त होने वाला होता है या दर्शन कार्य के द्वारा समाप्त होने वाला होता है यह संयोग जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक संयोग समाप्त नहीं होगा जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक यह संयोग समाप्त नहीं होगा चलता रहेगा एक के बाद एक चलता रहेगा मुक्ति नहीं हो पाएगी तो इस संयोग कैसा है दर्शन कार्य के द्वारा समाप्त होने वाला है दर्शन होते होगा वो समाप्त हो जाएगा अर्थात दर्शन उस संयोग की समाप्ति का कारण है दर्शन कार्यावसान संयोग ये एक वचन बताया सिद्धांत बताया इति इस कारण से दर्शनम वियोगस्य से कारणमोत्तम जो दर्शन है वो वियोग का कारण हो गया दर्शन से ज्ञान से ज्ञान के होने तक संयोग रहता है इसका मतलब है दर्शन यानी ज्ञान हो गया तो क्या होगा संयोग नहीं रहेगा संयोग नहीं रहेगा तो क्या होगा वियोग हो, हो जाएगा तो चूंकि दर्शन के होने तक संयोग बना रहता है अर्थापत्ति दर्शन के होने पर संयोग नहीं रहता अर्थात दर्शन वियोग का कारण है बंधन से छूटने का कारण दर्शन है तो दर्शनम वियोग से कारणम उत्तम दर्शन को वियोग का कारण कहा गया है कहा जाता है आगे दर्शनम आदर्शन से इति आदर्शनम संयोग निमित्तम उत्तम दर्शन जो है वो अदर्शन का प्रतिद्वंदी है ज्ञान अज्ञान का प्रतिद्वंदी है विपरीत है विरोधी है इसलिए दर्शनम संयोग निमित्तम उत्तम आदर्शन को संयोग का कारण माना गया है दर्शन वियोग का कारण है और दर्शन का विपरीत अदर्शन है तो वियोग का विपरीत संयोग है दर्शन वियोग का कारण है तो अदर्शन संयोग का कारण इसलिए इन्होंने कहा दर्शनम अदर्शन से इति अदर्शनम संयोग निमित्तम उक्तम अदर्शन को संयोग का कारण माना गया है बंधन का कारण अविद्या और मुक्ति का कारण वियोग का कारण विद्या दर्शन अब एक बात कह रहे हैं नात्र दर्शनम मोक्ष कारणम ये जो दर्शन है ज्ञान है मोक्ष का कारण नहीं है अभी तक तो यही पढ़ क्या है ज्ञान मुक्ति दर्शन चलता है तो कि क्या कह रहे हैं इस विषय में नात्र दर्शनम मोक्ष कारणम दर्शन मुक्ति का कारण नहीं है सीधा कारण है लेकिन उसको मोक्ष का कारण क्यों कहा जाता है अदर्शन अभावादेव बंधा भाव दर्शन का अभाव अविद्या का अभाव होने पर बंधन का भाव हो जाता है ये मुक्ति है समोक्ष उसे मोक्ष कहते हैं तब इसमें इस पंक्ति के अंदर देखेंगे विद्या यानी दर्शन मुक्ति का कारण नहीं है अविद्या का हटना मुक्ति का कारण है यदि ये दोनों वाक्य बोले जाते हैं और दोनों को ठीक ही माना जाता है प्रवचन में भी और भी सब जगह मुक्ति कैसे होगी विद्या से होगी मुक्ति कैसे होगी अविद्या के समाप्त होने पर होगी दोनों कथन किए जाते हैं और वैसे कोई दोष भी नहीं है दोनों में ठीक ही है लेकिन यहां एक बिंदु को बताने के लिए सूक्ष्मता से कहा जा रहा है कि ज्ञान यानी दर्शन मुक्ति का कारण नहीं है दर्शन के कारण ज्ञान के कारण मुक्ति नहीं हो रही है आदर्शन के न होने के कारण मुक्ति हो रही है दर्शन से अदर्शन हट जाएगा विद्या से अविद्या हट जाएगी ये ठीक है लेकिन मुक्ति का कारण कौन सा है ज्ञान का होना मुक्ति का कारण है या अज्ञान का हटना मुक्ति का कारण है इसके अंदर इनका निर्णय क्या है अदर्शन, आ हटना मुक्ति का कारण तो ज्ञान होगा ज्ञान के होने से अज्ञान हटेगा और अज्ञान के हटने से मुक्ति होगी ये क्रम किया इन्होंने पंक्ति फिर देखिए नात्र दर्शनम मोक्ष कारणम दर्शन मोक्ष का कारण नहीं है सीधे सीधे आदर्शनाभावाद एवं बंधा भाव अदर्शन का भाव होने पे बंधन का भाव हो जाता है सोक्ष वो मोक्ष है क्योंकि बंधन का कारण क्या था आदर्शन बंधन का कारण अदर्शन अविद्या तो बंधन के हटने का कारण अदर्शन का हटना अदर्शन है तो बंधन है और अदर्शन नहीं है तो बंधन नहीं है मुक्ति हो जाएगी तो अदर्शन का हटना ये मुख्य बात है आगे दर्शनस्य भावे बंध कारण से अदर्शन नाश जब दर्शन हो जाता है उसका भाव हो जाता है विद्या आ जाती है तो बंध कारण से अदर्शन से नाश बंधन का कारण अदर्शन अविद्या बंधन से कारण से अदर्शन से नाश उसका नाश भी हो जाता है विद्या आती है तो विद्या हट जाती है दर्शन आया तो अदर्शन हट जाता है इत्य तो इस कारण से दर्शनम ज्ञानम कैवल्य कारणम उत्तम इसलिए दर्शन दर्शन शब्द को ही आगे खोल दिया ज्ञानम विद्या ज्ञान शुद्ध ज्ञान ये कैवल्य का कारण कह दिया जाता है वास्तव में नहीं है ये कहने में दोष नहीं है लेकिन इसको परंपरा से क्योंकि दर्शन से ज्ञान से अज्ञान हटता है इसलिए दर्शन को ज्ञान को मुक्ति का कारण कहा जाता है मूलत वो कारण नहीं है तत्काल पूर्व वाला कारण नहीं है इसीलिए जो हम लोक के अंदर देखते हैं ज्ञान तो हो गया ज्ञान का मतलब कुछ पढ़ लिया समझ लिया कुछ बातें आ गईं, लेकिन स्थिति प्राप्त नहीं हो रही है कारण उस ज्ञान से जो अज्ञान हटना था वो नहीं हटा है, सूचना तो आ गई अभी नहीं हटी है वो और दूसरे ढंग से इसको यूं भी समझाया जाता है कि वास्तव में ज्ञान आया ही नहीं है अभी कि ज्ञान आ जाता तो अज्ञान हटी जाता लेकिन ज्ञान दो तरह से एक हम ग्रंथ पढ़ के प्रवचन सुन के विचार के कुछ हमने विचार है लेकिन जो उस ज्ञान के कारण से अविद्या हटनी चाहिए थी अदर्शन हटना चाहिए था वो नहीं हटा है अब यू देख लिया हमने समझ लिया कि सांसारिक सुखों में दुख है क्रोध लोभ मोह ये हमारे दुख के कारण हैं, परिक्र है हमारे दुख का कारण है ये तो जान लिया हमने लेकिन ये सब चीजें हितकारी जिस अविद्या के कारण दिखाई दे रही हैं, वो अविद्या तो नहीं हटी है अभी इसलिए स्थिति नहीं प्राप्त होती मुक्ति नहीं होती तो अगर इन दोनों में तुलना की जाए कि दर्शन मुक्ति का कारण है या आदर्शन मुक्ति का कारण है अदर्शन का हटना मुक्ति का कारण है दोनों में की जाए सामान्य रूप से दोनों कहा जा सकता है लेकिन जब दोनों में ही हो कि इनमें से मुख्य कौन सा है तो अदर्शन का हटना ये मुक्ति का कारण है अविद्या हटनी चाहिए उस बात की तरफ यहां संकेत किया अदर्शन क्या है अदर्शन क्या है यह दर्शन क्या है योग आदर्शन क्या है ये प्रश्न उठेगा कि जो अदर्शन बंधन का कारण है जिस अदर्शन के हटने पर मुक्ति होती है तो अब केंद्र क्या बनना है? बनेगा हमारा अदर्शन। ठीक है योगदर्शन के अंदर विद्या का स्वरूप बताया गया अविद्या का स्वरूप बताया गया इसका स्वरूप बताया गया अविद्या का बताया विद्या का भी बताया क्या? विद्या को तो समझ लेते हैं उससे पीछे जो हम सूत्र देख करके आए अनित सूची दुखाना सु नित्य सूची सुखात्मक ख्याति अविद्या विद्या का भी कोई सूत्र बताया गया है कि विद्या इसे कहते हैं ये तो हम इससे तात्पर्य से निकालते हैं तस्मिन तत् हो अनित्य को अनित्य समझे अशुचि को अशुचि समझे इत्यादि ये तो हम उसे अर्थापत्ति से निकालते हैं भाई ये कहा गया है तो इसकी विपरीत विद्या होगी ठीक बात है और उसमें दोष भी नहीं है लेकिन सूत्र की प्रवृत्ति आप देखिए सूत्रकार ने कोई सूत्र विद्या का बताया क्या कि इसे विद्या कहते हैं एक भी सूत्र अभी तक तो नहीं आए आगे भी देख लेंगे आएगा नहीं आएगा समझाया जाता है विद्या किसे कहते हैं लेकिन सूत्र नहीं बनाया सूत्र अविद्या क्या बनाया अविद्या का सूत्र भी बना सकते थे अविद्या का ना बताते बनाते विद्या का बता देते अनित्य में अनित्य ख्याति अशुचि में अशुचि ख्याति ये विद्या है और इस सूत्र को बनाने से हम अर्थापत्ति से निकाल लेते अनित्य में नित्य ख्याति अशुचि में शुचि ख्याति ये अविद्या है ज्ञान में तो कोई अंतर नहीं आ रहा था ना हमारे अभी भी जो सूत्र है हम अर्थापत्ति से विद्या को जान लेते और विद्या का सूत्र होता तो भी हम अर्थापत्ति से निकाल लेते बहुत सरलता से आ जाता कोई अंतर पड़ रहा था उससे कुछ अंतर पड़ेगा क्या विद्या और अविद्या के स्वरूप को जानने में सूत्रकार ये सूत्र रचना की जो अविद्या की और विद्या की करते कोई अंतर पड़ता क्या विद्या और अविद्या के स्वरूप में जानने में कोई अंतर पड़ता क्या नहीं पड़ता तो फिर भी उन्होंने अविद्या का ही दिया तो कोई तो यूं कह सकता है अशोक वाटी का न्याय से ठीक है जब अंतर नहीं पड़ रहा था तो चाहे विद्या का स्वरूप बता दिया चाहे विद्या का बता देते एक ही बात है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें कौन सा बात लेकिन वो वैसा सामान्य नहीं है कि चलो चाहे तो विद्या का बता दो चाहे विद्या का बता दो पढ़ने वाले बुद्धिमान है अर्थापत्ति से अर्थ निकाल ही लेंगे दोनों का कुछ भी बता दो ये प्रयोजन नहीं है यहां जो ये बात कही जा रही है आदर्शन बंधन का कारण है और आदर्शन का हटना यह मुक्ति का कारण है दर्शन परंपरा से मुक्ति का कारण है निश्चित नहीं कर रहे हैं उसका भी कहा जाता है वो कि दर्शन से आदर्शन हटेगा और फिर मुक्ति होगी अब आप दर्शन और आदर्शन में देखें हम दर्शन लाएं तो आदर्शन हटेगा या अदर्शन हटाएं तो दर्शन आएगा सोच के देखिए विद्या लाएं तो अविद्या हटेगी या अविद्या हटाएं तो विद्या आएगी दोनों तरह से बोल हैं। जी जी रहे हैं रणजीत जी कह रहे हैं अविद्या हटेगी तो विद्या आएगी एक तो ये कहा और कुछ कह रहे हैं कि विद्या आएगी तो अविद्या अविद्याटेगी विचारने की बात है एक छोटी सी बात है वैसे ये लेकिन साधना की दृष्टि से और इस विषय को समझने के लिए दोनों में अंतर है दृष्टि भेद हो जाता है जो विद्या को मुख्य कारण मानते हैं वो विद्या में लगे रहते हैं उस तरफ प्रवृत्ति अधिक होती है उनकी शास्त्रों को पढ़ने में प्रवचन सुनने में और ऐसा जो अविद्या को मुख्य कारण मानते हैं वो पढ़ने के साथ साथ ये देखेंगे अविद्या कितनी हटी है मेरी नहीं तो बस ये है कि हाँ विद्या आ जाएगी और मुक्ति हो जाएगी विद्या आ जाएगी मुक्ति हो जाएगी विद्या के पीछे पढ़े एक साल दो साल दस साल बीस साल पूरा जीवन विद्या की प्राप्ति में क्योंकि जानन मुक्ति विद्या से मुक्ति होती है एक प्रवृति अलग बन जाती है अगर शुद्ध ढंग से दर्शन किया है विद्या की है तो अब हटेगी ही लेकिन जब अविद्या हटाने के प्रति दृष्टि नहीं रहती है तो वो इस ढंग से विद्या को ग्रहण करता है कि अविद्या हट नहीं पाती है उसकी लगभग वैसे ही चलता रहेगा थोड़ा बहुत अंतर आएगा जितना समझ लिया नहीं तो बस विद्या प्राप्ति विद्या प्राप्ति विद्या प्राप्ति वो चला जाएगा तो उस बात की तरफ संकेत है अविद्या का हटना ये मुख्य बात है तो नात्र दर्शनम मोक्ष कारणम अब इतनी पंक्ति को लेकर के कोई वैसे खंडन करने लग जाए कि देखो ये तो ज्ञान को मुक्ति का कारण ही नहीं मानते यानी पूरे परिप्रेक्ष्य को देखेंगे अगली पंक्ति भी देखेंगे लेकिन अदर्शना भावादेव बंधाभाव समोक्ष तो बंध कारण से अदर्शन से नाश दर्शन का भाव होने पर बंध कारण के आदर्शन का नाश होता है दर्शन की यह महत्वता है ज्ञान की यह महत्व है कि अगर ये नहीं होगा तो आदर्शन हटेगा नहीं उसके लिए अनिवार्य है ये निषेध नहीं किया जा रहा है दर्शन का निषेध नहीं ज्ञान का निषेध नहीं किया जा रहा है बिना दर्शन के तो आदर्शन हटेगा कैसे तो दर्शन तो करना ही है ज्ञान तो लेना ही है किंतु जान लेते हुए ये ध्यान रखना है कि आदर्शन हट रहा है या नहीं अविद्या हट रही है या नहीं ये मुख्य बात होगी। गई तो दर्शनम ज्ञानम कैवल्य कारणम उत्तम ये जो दर्शन और ज्ञान है ये कैवल्य का कारण कहा गया अब सारा केंद्र किस के पर ले लिया इन्होंने अदर्शन के अदर्शन क्या है बंधन का कारण क्या है किसको हटाएं तो बंधन हट जाएंगे तो वैसे तो स्पष्ट ही है आप लोगों को कोई इसमें भ्रांति थोड़ी थोड़ना है अदर्शन क्या है विद्या का सूत्र बना ही रखा है वो अदर्शन है इस अदर्शन को कैसे कैसे कहा जा सकता है देखते हैं देखो इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं और आप लोग भी सोचेंगे कि भाई इसमें से कौन सा वास्तव में आदर्शन है इसमें इन्होंने आठ तरह से व्याख्या की है आठ विकल्प दिए हैं। आदर्शन क्या होता है तो देखते हैं आपको बड़े विचित्र विचित्र लगेंगे कि ये भी आदर्शन है इसको क्या आदर्शन कह दिया इसको क्या आदर्शन कह दिया देखिये तो किंचनम नाम ये आदर्शन क्या है तो पहला कहा किम गुणानाम अधिकार गुणों का जो अधिकार है अधिकार क्या कार्य कार्यारंभ सामर्थ्य कार्य को आरंभ करने की शक्ति सामर्थ्य कार्य मतलब ये कार्य जगत मूल प्रकृति से गुणों से गुण यानी तो मूल प्रकृति सत्तम इनसे जो कार्य जगत उत्पन्न होता है तो सत्वरस्तम में कार्य जगत को उत्पन्न करने की जो सामर्थ्य है वो कहते हैं कार्यारंभ सामर्थ्य उनका अधिकार वो ये चीजें बना सकते हैं क्या ये आदर्शन है दूसरा आहोस्वित अथवा अन्य दूसरा विकल्प कह रहे अथवा दृषि रूपस्य से दर्शित विषय प्रधान चित्तस्य से अनुत्पाद दृशी रूप से स्वामीन दृषि शक्ति जो दर्शन शक्ति जो पुरुष था आत्मा था उसके दृशी रूप से स्वामीन और कैसा है वो दर्शित विषय से दिखाए गए हैं विषय जिसके लिए ऐसा जो ये चतुर्थी लका के करेंगे दर्शिता विषया दिखाए गए हैं विषय जिसके लिए उस पुरुष के प्रधान चित्त से प्रधान चित्त का उत्पन्न ना होना चित्त मतलब चित्त मन है ही और यहां प्रधान चित्त का मतलब है मुख्य चित्त है मुख्य चित्त का मतलब जो विवेक ख्याति से युक्त है उसका विवेक ख्याति वाला चित्त उत्पन्न ना होना ये जो द्रष्टा पुरुष है जो देखता ही रहता है जिसके लिए सारे विषय दिखाए जाते हैं उसका विषय तो दिखाए जा रहे हैं इंद्रियों के द्वारा विषय भी उपस्थित है कार्य जगत उपस्थित है विषय भी दिखाए जा रहे हैं इंद्रियां हैं, सारी व्यवस्था बनी हुई है इस देखते हुए पुरुष का प्रधान चित्त उत्पन्न न होना विवेक उत्पन्न न होना ये आदर्शन है ऐसा लग रहा है गुणों का अधिकार है उसका अदर्शन से क्या लेना देना है ये तो अदर्शन का मतलब क्या अदर्शन का मतलब अविद्या तो अधिकार है उसका विद्या से क्या लेना देना है ऐसा हमारे मन में आएगा और ऐसे बहुत सारे जो आगे भी विकल्प आएंगे वहां भी आएगा तो इसको समझने के लिए एक बिंदु ध्यान रखना है लाक्षणिक प्रयोग होते यहां आदर्शन किसको कहा गया पीछे आदर्शन क्या है बंधन का कारण है आदर्शन क्या है बंधन का कारण है अब आदर्शन को आप आदर्शन के रूप में अविद्या के रूप में नहीं देखना जो अभी तक सोचते हैं आदर्शन मतलब अविद्या अज्ञान, मिथ्याज्ञान ये जो हमारे मन में बैठा हुआ है वो मत लेना वो लेंगे तो ये समझ में नहीं आएंगे आदर्शन का मतलब क्या बंधन का कारण पीछे यही तो बताया जा रहा था दर्शन क्या है दर्शन वियोग का कारण है यानी बंधन को हटा देता है दर्शन, अदर्शन बंधन को लाता है और अदर्शन का अभाव बंधन को हटा देता है ये जो सारी चर्चा की जा रही है तो इनमें कारण कार्य संबंध है अदर्शन बंधन का कारण है तो अदर्शन कारण हो गया और बंधन कार्य हो गया कारण कार्य संबंध है और कारण कार्य में एक दूसरे का कथन कर दिया जाता है कार्य से कारण का कारण से कार्य का प्रयोग होते देखे जाते हैं वायु जीवन है जल जीवन है तो जल के कारण से जीवन है या जल ही जीवन है वायु के कारण से जीवन है या वायु ही जीवन है जबकि दोनों में कारण कार्य संबंध है ना वायु से जीवन होता है वायु कारण है और जीवन कार्य है लेकिन वायु को ही जीवन कह दिया जाता है कारण को ही कार्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है यह होता है अवशाली से देखिए कि अदर्शन क्या है बंधन का कारण है आदर्शन का मतलब बंधन का कारण है तो अब अदर्शन शब्द को यदर्शन शब्द का जो योग अर्थ है अज्ञान मिथ्याज्ञान वो नहीं लीजिए आदर्शन को लीजिए यहां जो अर्थ बताया जा रहा है बंधन का कारण तो अब ये जो प्रश्न है इदम अदर्शनम नाम है? ये यह क्या है अब इसकी जगह वाक्य ये ले लीजिए कि बंधन का कारण क्या है बंधन का कारण क्या है आप उसको देखिए किम गुणानाम अधिकार है ये जो गुण थे सत्वर स्तंभ इनका कार्यारंभ सामर्थ्य कार्य रूप में बदल सकते हैं क्या यही हमारे बंधन का कारण है अगर सत्वरस्तम स्तंभ त्रिगुण कार्य रूप में न बदले तो क्या बंधन हो सकता है हमारा नहीं हो सकता है ना तो बंधन का कारण है या नहीं है सत्वरस्तम का त्रिगुणों का कार्य रूप में आना त्रिगुणानाम अधिकार त्रिगुणों का जो अधिकार है कार्य रूप में ये बदलते हैं अगर ये नहीं हो तो बंधन हो सकता है क्या नहीं हो सकता इसलिए यह भी आदर्शन है बंधन का कारण हुआ बंधन का कारण है या नहीं है घड़ा बन रहा है घड़े के बनने में बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना मिट्टी भी कारण है पानी भी कारण है कुम्हार भी कारण है चाक भी कारण है और और भी चीजें जोड़ सकते हैं अगर इनमें से एक भी नहीं हो तो बंधन घड़ा बनेगा क्या ऐसे ही बंधन में ये भी कारण है ना पानी को बंधन पानी को घड़े का कारण कह सकते हैं या नहीं कह सकते ना पानी नहीं होगा तो घड़ा नहीं बनेगा ऐसे ही एक सत्वरजतम का कार्यारंभ सामर्थ्य ये बंधन का कारण है और जो बंधन का कारण हुआ है उसको क्या कहते हैं अदर्शन कहते हैं बंधन का कारण अदर्शन होता है ना अदर्शन बंधन का कारण है बंधन का कारण है वो अदर्शन कहला सकता है अब इस दृष्टि से अदर्शन देखिए तो ये अदर्शन क्या है बंधन का कारण क्या है अब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी अगर अदर्शन का मतलब अविद्या अज्ञान ही लेंगे तो गुणों का सामर्थ्य कार्यारंभण सामर्थ्य ये अदर्शन समझ में नहीं आएगा और भी विकल्पों पे घटाते रहिए किम गुणानाम अधिकार है? गुणों का कार्य रूप में बदलना क्या ये बंधन का कारण है अदर्शन की जगह पे मैं बंधन का कारण शब्द बंधन का कारण है या नहीं है एक है अब यूं चर्चा चल रही है कि भाई वास्तव में बंधन का कारण क्या है ये चीजें आठ चीजें गिनाएंगे ये पहला हुआ दूसरा है आहोस्वित दृषि रूप से स्वामिनो दर्शित विषय से प्रधान चित्तस्य अनुत्पादन ये संसार को देखने वाला जो पुरुष है जिसके लिए सारे विषय दिखाए जा रहे हैं उसमें विवेक बुद्धि का न पैदा होना यह आदर्शन है बंधन का कारण है कि जब तक विवेक बुद्धि पैदा नहीं होगी तब तक बंधन बना रहेगा जैसे विवेक बुद्धि पैदा हो गई तो समाप्त हो जाएगा ऐसा कह सकते हैं इस दृष्टि से दूसरा विकल्प बंधन का कारण कि बंधन कब तक है जब तक विवेक बुद्धि प्रधान चित्त का उत्प, उत्पत्ति नहीं हो जाती तब तक के लिए शुद्ध बुद्धि की शुद्ध जान की उत्पत्ति नहीं हो जाती अच्छा इस पंक्ति का दूसरे ढंग से अर्थ करते हैं दर्शित विशेष से जो शब्द था इसका समास जो है अभी किया था इसको चतुर्थी मान करके चतुर्थी पौरी करके दर्शिता विषया ये दर्शित विषय दर्शित विषय से अब इसको तृतीया के रूप में भी देख सकते हैं तो ये घटेगा आगे से आगे कौन है प्रधान चित्त दर्शिता विषया प्रधान चित्त तो ये न कह लीजिए दर्शिता विषया ये न सदर्शित विषय तस्से दर्शित विषय से दिखाए गए हैं विषय जिसके द्वारा ऐसा जो प्रधान चित्त है उसका अनुत्पाद है। तो दर्शित विषय से को विशेषण को हम आ, प्रधान चित्त से के साथ भी जोड़ सकते हैं उसमें भी ष्टी है और पीछे का जो दिशी रूपस्य स्वामी न उसके साथ भी दोनों तरह से व्याख्याएं की जाती हैं मूल तात्पर्य में कहीं कोई भेद नहीं आएगा दोनों ही जगह घट सकता है <laughs> प्रधान का अनुत्पाद क्यों कहा गया ये इनके द्वारा उसको थोड़ा सा और खोल रहे हैं। दूसरा विषय कह रहे हैं स्वस्मिन दृश्य विद्यमाने यो दर्शना भाव स्वस्मिन दृश्य विद्यमाने इसका अन्वय ऐसा करेंगे दृश्य विद्यमाने स्वस्मिन यो दर्शना भाव दृश्य दृश्य के विद्यमान होने पर भी दृश्य ये कार्य जगत जो विद्यमान है और ये कैसा है ये स्व है सौर स्वामी दो शब्द आए थे स्वर स्वामी दो शब्द आए थे स्व का मतलब जो हमारा बना हुआ है यानी वही संसार दृश्य तो स्वस्मिन शब्द यहां पर सती सप्तमी के रूप में स्व शब्द के लिए बना है स्वस्मिन दृश्य विद्यमाने इस दृश्य के जो कि रूप है जो विद्यमान विद्यमान होने पर भी स्वस्मिन दृश्य विद्यमाने इस दृश्य के जो स्वरूप है उसके होने पर भी अब सीधे भी लगा सकते हैं स्वस्मिन दृश्य विद्यमाने यदि अर्थ स्पष्ट है तो इस क्रम से भी लग जाएगा नहीं तो दृश्य विद्यमाने कैसा दृश्य स्वस्मिन अथवा दृश्य द्रिश, स्वस, स्वस्मिन विद्यमाने स्वस्मिन दृश्य विद्यमान स्वरूप दृश्य के होने पर भी नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है विद्यमान होने पर भी दर्शना भाव दर्शन का भाव हो जाना उनका ठीक ठीक रूप पता न लगना वस्तु है लेकिन हमें जात नहीं हो रही है क्या इसका नाम आदर्शन है क्या यह बंधन का कारण है वस्तु ना हो और हमें पता ना लग रही हो इसको तो कोई आदर्शन नहीं कहेगा वस्तु है ही नहीं तो हमें पता भी नहीं लग रही है ठीक है ये तो सत्य है जो वस्तु नहीं है और उसको हम नहीं के रूप में ही जान रहे हैं कि यह नहीं है तो उसमें मिथ्या क्या हुआ वस्तु के होते हुए भी उसका ठीक ठीक जान न होना ये दर्शन का अभाव है दर्शन का भाव है मतलब आदर्शन है तो प्रधान चित्त का अनुत्पाद जो कहा गया उसको खोला जा रहा है कि जो ठीक ठीक विवेक है इस संसार की वस्तुएं हैं विद्यमान है विद्यमान होते हुए भी उनको ठीक ठीक ना जान पाना विवेक युक्त बुद्धि से न देख पाना ये आदर्शन जब तक संसार की वस्तुओं को विद्यमान वस्तुओं को हम यथार्थ रूप में नहीं देखेंगे तब तक बंधन बना रहेगा और जैसे ही इनको यथार्थ रूप में देख लिया बंधन का अभाव हो जाएगा तो ये एक अलग विकल्प अदर्शन क्या है तो आहोस्वी दृषि रूप से दर्शित विषयस्य से प्रधान चित्त से इसी को आगे खोला स्वस्मिन दृश्य विद्यमान है यो दर्शनाभाव वस्तु के होते हुए भी, भी उसका ज्ञान ना होना ठीक ठीक ज्ञान न होना यह भाव है यानी अदर्शन है क्या यह अदर्शन है यह दूसरी बात है बंधन के कारण की दृष्टि से यह ठीक है जब तक यह रहेगा बंधन का कारण रहेगा अदर्शन यानी बंधन का कारण दूसरी बात होगी तीसरा किम अर्थवत्ता गुणानाम गुणों की अर्थवत्ता अर्थ कहते हैं प्रयोजन प्रयोजन होता है पुरुष का चेतन का तो गुणों की अर्थवत्ता सत्वरस्तम प्रकृति और प्रकृति से जुड़ा हुआ कार्य जगत वो सब इसमें अंतर्भावित हो गए मूल को कह दिया तो सब आ जाएंगे तो गुणों की अर्थवत्ता यानी गुणों का सत्वरस्तम का पुरुष के प्रयोजन वाला बना रहना क्या ये बंधन का कारण है क्या ये आदर्शन है अब इस पर केवल आदर्शन यानी अविद्या लेंगे तो ये तो बैठेगा नहीं यहां पर गुणों की अर्थवत्ता का अज्ञान अविद्या से क्या लेना देना है कुछ भी नहीं लेकिन आदर्शन यानी बंधन का कारण जब तक गुणों में अर्थवत्ता बनी रहेगी वो साधिकार रहेंगे हमारा जीव का प्रयोजन पूरा नहीं कर देते तब तक वो छोड़ने वाले नहीं है बंधन बना रहेगा और जब भोग और अपवर्ग रूपी अर्थ प्रयोजन पूर्ण हो गए बस ही हट जाएंगे मुक्ति हो जाएगी तो आदर्शन का यह स्वरूप क्या हुआ किम? अर्थवत्ता गुणान गुणों की अर्थवत्ता गुणों का अभी प्रयोजन वाला बना रहना भोग और अपवर्ग को देने वाला बना रहना भोग और अपवर्ग का पूरा ना होना क्या ये आदर्शन है यानी बंधन का कारण है तो इसको भी हम कह सकते हैं हाँ, ये भी बंधन का कारण है ना कर सकते हैं क्या जब तक आत्मा का भोग बाकी है और अपवर्ग की प्राप्ति नहीं हुई है लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक बंधन रहेगा भोग पूरे हो गए और मुक्ति को प्राप्त कर लिया तो प्रकृति हट जाएगी बंधन हट जाएगा तो इस दृष्टि से यह बंधन का कारण है कहा जा सकता है ना कोई आपत्ति नहीं तो किम अर्थवत्ता गुणानाम ये तीसरा हुआ चौथा थ अविद्या क्या अविद्या ये अदर्शन है अब ये वो अविद्या आ रही है जो हम प्रचलित में मानते हैं मिथ्या ज्ञान विपरीत ज्ञान जिसको हम अदर्शन के लिए इसी अर्थ को लेते हैं इस चौथे वाले को प्रचलित अर्थ ये तो इसमें फिर खोज की जाती है कि आठ हैं आठ में से अदर्शन वास्तव में कौन सा है तो इस अविद्या को ही बताया जाता है ये अविद्या ही तो आदर्शन है बाकी चीजें तो आदर्शन दिखाई नहीं देती है हमको दर्शन यानी अविद्या ही मान रखा है पहले से तो ये चौथा आएगा विकल्प यही दिखाई देगा इसे। इन आठ में से वास्तव में कौन सा है आदर्शन का लक्षण तो बोले ये अविद्या, है। तो ये अविद्या अब इसको दूसरे ढंग से देखिए आदर्शन यानी बंधन का कारण तो अविद्या भी बंधन का कारण है जैसे पीछे की तीन चीजें बताई गई थी वो भी बंधन के कारण थे कोई निषेध कर सकता है क्या यह बंधन के कारण नहीं है ऐसे ही अविद्या भी बंधन का कारण है इसका भी कोई निषेध नहीं कर सकता। तो अथ अविद्या ये चौथा बात हुई इस अविद्या को थोड़ा और आगे खोल रहे हैं अविद्या के बाद अल्प विराम लगा सकते हैं अथ अविद्या कैसी स्वचित न सह निरुद्धा स्वचित्त उत्पत्ति बीजम अपने चित्त के साथ में जो निरुद्ध है बंधी भी है चित्त में रहती है अविद्या पीछे आया जो सारी चीजें है अविद्या आदि कहां रहती है चित्त में रहती है आत्मा में नहीं चेतन में नहीं अविद्या चित्त में रहती है तो स्वचित्ते न सहनिरुद्धा अपने चित्त के साथ में निरुद्ध स्व मतलब किसके आत्मा के आत्मा का जो अपना जिस, जिस का जो चित्त है उसकी अपने अपने संबंधित चित्त में उसकी अविद्या विद्यमान है तो स्वचित्ते न सहनिरुद्वा उसके साथ विद्यमान है और स्वचित्त से उत्पत्ति भी और वो अपने चित्त की उत्पत्ति का कारण भी है एक स्वचित न से अनुद्धा का एक मतलब है कि जब चित्त प्रलया अवस्था में समाप्त होता है तो अविद्या रहती है आगे फिर आएगी अब वो उस अविद्या के कारण ही फिर से चित्त का निर्माण होगा उसका अपने चित्त की उत्पत्ति का बीज उसको जो चित्त मिलता रहेगा उसका कारण कौन है मूल कारण क्या है अविद्या कर्म को नहीं कहा जा रहा है ध्यान देना कर्म के अनुसार बहुत सारी चीजें मिलती हैं लेकिन मूलतः है जो चित्त हमें मिला है जो कि बंधन का कारण है हमारे उसका तो कारण अविद्या तो अविद्या कैसी स्वचित सहनि स्वचित्त से उत्पत्ति बीजम अपने चित्त की उत्पत्ति का बीज है चित्त बन गया हमारे साथ रहेगा और हम बंधन में रहेंगे ये चौथा कारण बताए प्रश्न यह था किंचम अदर्शनम नाम ये आदर्शन कौन सा है जो कि बंधन का कारण है और जिस आदर्शन के हटने पर मुक्ति हो जाती है वो आदर्शन क्या है तो चार बातें यहां तक तो होगी आगे देखिए कि स्थिति संस्कार क्षय गति संस्कार भी व्यक्ति है ये प्रकृति के बारे में कहा जा रहा है स्थिति संस्कार और एक है गति संस्कार दो शब्द दिए हैं स्थिति संस्कार का क्षय होने पर सत्वर जब मूल प्रकृति की अवस्था में अव्यक्त अवस्था में रहते हैं सम अवस्था में रहते हैं वो है स्थिति संस्कार रुके हुए हैं बस वैसे उस स्थिति संस्कार का तो क्षय हो जाए यानी प्रकृति अपनी सम्यवस्था को तो छोड़ दे स्थिति संस्कार का क्षय होना ये संस्कार शब्द कई चीजों के लिए आता है एक हमारे चित्त पर जो संस्कार पढ़ते हैं वासना रूप संस्कार वो है कर्माशय रूप संस्कार है धर्माधर्म रूप संस्कार है और वैशे में एक स्थिति स्थापक संस्कार भी माना जाता है एक किसी डाली को नीचे खींचे और जैसे डाली को छोड़ें तो वो वापस ऊपर पहुंच जाती है या कोई रबड़ है इलास्टिक है जिसको हम खींचते हैं जो खींचने वाली चीज खींच के छोड़ते हैं तो वापस वैसे आ जाते स्थिति स्थापक है। किसी कीचड़ में पैर रखा दलदल दल में नरम मुझे जैसे पैर हटाया तो फिर वापस उठ गया नहीं तो दब जाता है फिर हो जाता है इत्यादि जो चीजें वो भी संस्कार के रूप में कहा जाता है तो यहां मूल प्रकृति का एक संस्कार स्थिति संस्कार साम्यवस्था वो बनी हुई है अभी उसका क्षय हो गया तो स्थिति संस्कार का क्षय होने पर क्षय गति संस्कार अभिव्यक्ति गति संस्कार का प्रकट हो जाना गति मतलब क्रिया होने लग गई ये विषमावस्थाई यानी मूल प्रकृति जब कार्य रूप में बदलने लग रही है स्थिति संस्कार को छोड़कर के गति संस्कार में आ रही है गति संस्कार की अभिव्यक्ति हो जाना क्या यह बंधन का कारण है क्या यह अदर्शन है मूल प्रश्न तो वही है ये अदर्शन क्या है तो प्रकृति का स्थिति संस्कार को छोड़कर गति संस्कार में आ जाना क्या यह आदर्शन है वही बात लागू होगी यदि हम अदर्शन का मतलब मिथ्या ज्ञान और वही लेकर के चल रहे हैं तो कहेंगे नहीं ये तो कोई अदर्शन नहीं हुआ बंधन का कारण है अगर प्रकृति स्थिति संस्कार को छोड़कर गति संस्कार में ना आए तो बंधन नहीं हो सकता इस जगह बिल्कुल ठीक बात है आगे देखिए इस विषय में येदम जैसा कि इस विषय में कहा गया है प्रमाण दे रहे हैं। प्रधानम स्थित्या एवं वर्तमानम विकार अकरणात्म सात ये जो प्रधान यानी मूल प्रकृति है स्थित्या एवं वर्तमानम यदि वो अपनी स्थिति में ही बना रहे यानी साम्यवस्था में ही बना रहे मूल प्रकृति साम्यवस्था में ही बनी रहे तो स्थित्या एवं वर्तमानम विकार अकरणात् क्योंकि वो विकार को नहीं बना रही यानी कार्य जगत को उत्पन्न नहीं कर रही है तो अप्रधानम सात उसको प्रधान कैसे कहेंगे वो तो अप्रधान हो जाएगी फिर अगर प्रधान जिसको हम प्रधान कहते हैं प्रधान के सा साथ दूसरा शब्द है अप्रधान यदि मूल प्रकृति कार्य रूप में न बदले तो उसको प्रधान भी कैसे कहेंगे वो तो, तो अप्रधान ही हो जाएगी उसको प्रधान तो तब कहते हैं जब वो कार्य रूप में बदलती है इस सबका मूल कारण क्या है वो प्रकृति है तब उसको प्रधान शब्द से कहते हैं अगर प्रकृति कार्य रूप में बदले ही नहीं तो वो तो फिर अप्रधान ही हो जाएगी एक बात दूसरा कहा तथा गत्या एव विकार नित्यत्वात् नित्यत्वात स्यात् और यदि ये जो गति गति में ही विद्यमान रहे गति संस्कार ही चलता रहे यानी कार्य जगत के रूप में ही विद्यमान रहे और कारण रूप में कभी भी ना बने तो तो एवं वर्तमान विकार नित्यत्वात् फिर तो ये जो विकार है यही नित्य कहलाएंगे अभी हम विकारों को अनित्य मानते हैं कारण कि विकार नष्ट होके अपने कारण में चले जाते हैं कारण रूप में बदल जाते हैं अगर ये कार्य द्रव्य ऐसे ही बने रहे द्रव्य ऐसे ही रहे द्रव्य तो हम अब बोल रहे हैं इसलिए लेकिन जो ये वस्तुएं हैं ये बने रहें तो ये नित्य ही तो कहलाएंगे फिर कोई कार्य द्रव्य कार्य द्रव्य तो मैं नाम दे रहा हूं जो हम प्रचलित नाम है इसलिए कोई वस्तु यदि सदा वैसी ही बनी रहे तो उसको नित्य ही तो कहेंगे तो जब यही नित्य हो जाएगी तो वो नित्य मूल प्रकृति के नित्य को मानने की आवश्यकता ही नहीं है तो वो भी अप्रधान हो जाएगी तो दो दृष्टि से कथन किया गया यदि मूल प्रकृति अपने स्थिति में ही रहती है तब भी वो प्रधान प्रधान नहीं कहलाएगी वो अप्रधान हो जाएगी और यदि कार्य जगत कार्य रूप में ही रह जाए तो भी वो मूल प्रकृति प्रधान नहीं कहला सकती वो अप्रधान हो जाएगी उसका कोई मानने की जरूरत ही नहीं है फिर तो ये तो यही नित्य हो जाएगी तो तथा गत्या एवं वर्तमान विकार नित्यत् अप्रधानम सवृत्ति ही प्रधान व्यवहार लभते नान्यता दोनों ही तरह से अर्थात ये कारण रूप में स्थिति रूप में भी रहती है और गति रूप में यानी कार्य रूप में भी आती है दोनों तरह रहने से उभयथा था चाष्य वृत्ति दोनों तरह से इसका व्यवहार देखा जाता है प्रधान तब प्रधान व्यवहारम लभते तब मूल प्रकृति को प्रधान शब्द से कहा जा सकता है नान्य था नहीं तो इसको प्रधान कहा ही नहीं जा सकता स्थिति रहे या गति रहे कोई सा अगर एक है तो प्रधान को प्रधान नहीं कहा जा सकता आगे कारण अभी कल्पितेश समान चर्चा कल्पितेश नहीं है कल्पितेशु एश ऐसा होगा तो ठीक है अन्य कारणांतर या कारणांतर लिखा हुआ होगा कहीं हो के कारणांतर कारणांतर को माने तो भी कारणांतर मतलब प्रधान से भिन्न अगर कोई कारण मान ले तो भी ये तो प्रधान को मूल प्रकृति को मान करके कथन किया गया कोई कहे कि नहीं प्रधान नहीं और कोई कारण है ऐसा मान लेंगे तो भाई ठीक है दूसरा कारण मान लो तो कारणांतरेश अपि चर्चा ये जो चर्चा की गई है स्थिति और गति संस्कार को लेकर वो तो वहां भी रहेगी कुछ भी मान लो इसको नहीं मानो दूसरे को मानोगे प्रश्न तो वहां भी खड़ा होगा यह हुआ पांचवा तो प्रकृति का प्रधान का गति संस्कार को स्थिति संस्कार को छोड़ के गति संस्कार में आना क्या यह अदर्शन है अर्थात क्या यह बंधन का कारण है तो माना जाएगा ना हां यह भी बंधन का कारण है आगे छठा दर्शन शक्ति एवं दर्शनम इत्येके कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो दर्शन शक्ति है यानी देखने की शक्ति है ये जो आत्मा है ये दर्शन शक्ति ये ही आदर्शन है इसे तो हम विपरीत समझते हैं ना जो दर्शन है वो अदर्शन कैसे हो जाएगा विपरीत होगा जो दर्शन है वो अदर्शन नहीं हो सकता है यहां क्या कहा गया दर्शन शक्ति एवं आदर्शनम ये जो दर्शन शक्ति है जो देखने की शक्ति है देखने की सामर्थ्य है बोले यही अदर्शन है जो हमारा देखना है यही मिथ्या ज्ञान है यही अदर्शन है तो दर्शन शक्ति रेवा दर्शन ऐसा कुछ लोग मानते हैं क्यों आगे का वचन दिया विपरीत अल्प विराम में ले लेंगे प्रधानस्य आत्मख्यापनार्था प्रवृत्ति प्रधान की यानी मूल प्रकृति की आत्मख्याख्यापनार्था यानी अपने रूप को बताने की प्रवृत्ति है इसकी प्रकृति की प्रधान की आत्मा के यानी अपने रूप के ख्यापन के लिए प्रवृत्ति होती है वो अपने रूप को दिखाना चाहती है प्रकट करना चाहती है जैसा कि इसकी बात को बताते हुए संख्या दर्शन में जो कहा कि प्रकृति कब निवृत्त हो जाती है वो नर्त की वते एक उदाहरण दिया नर्त अपने नृत्य को दिखाना चाहती है जब उसने द, दिखा दिया और लग गया कि लोगों ने देख लिया है निवृत हो जाएगी मन से कि प्रकृति भी प्रधान भी अपने को दिखाने के लिए आई है ये चाहती है कि लोग मेरे को देख लें ये उसकी प्रवृत्ति वो दिखाने के लिए आएगी प्रकृति दिखाने के लिए आएगी वो वही सन्निधि मात्र से उपकार ऐस कांत मणिकल्प वो सारी चीजें देखें आत्मा नहीं भी देखना चाहेगा दिखाने के लिए आएगी वो प्रकट होगी हम देखें ना देखें वो आएगी दिखाने के लिए परिवर्तित होगी कार्य रूप में आएगी हमारे को शरीर मिल गया है हमारे को ये चीजें दिखाई देंगी प्रकट होगी वो अपने को दिखाने को उद्यत है दिखाना चाहती हूँ और जब तक हम इसको ठीक नहीं देखेंगे तब तक इससे मुक्त भी नहीं होंगे जब इसको ठीक देख लिया इससे मुक्त हो जाएंगे तो प्रधान की अपने को ख्यापन करने की प्रवृति होते इतिश्रुति है ऐसी श्रुति है ऐसा वचन कहीं का है प्रधानस्य आत्मख्यापनाथा प्रवृत्ति इसको विपरीत अल्पिणाम में लेंगे अब इसको खोल रहे हैं अभी आगे और सर्व बोध्य बोध समर्थः है प्राक प्रवृत्ते है पुरुषो न पश्यति अल्पविराम सब जानने योग्य चीजों को जानने में समर्थ सर्व सब बोध मतलब जानने योग्य बोध यानी ज्ञान में समर्थ सब जानने योग्य चीजों को जानने में जो समर्थ है कौन वह पुरुष चेतन प्राक प्रवृत्ति न पश्यति प्रधान की प्रवृत्ति से पहले देख ही नहीं सकता है चेतन आत्मा सब जानने योग्य चीजों को जानने में समर्थ होते हुए भी उसकी अपनी शक्ति है सामर्थ्य स्वाभाविक है तो भी जब तक प्रधान की प्रवृत्ति नहीं होगी प्रधान जब कार्य रूप में आएगा नहीं प्रवृत्ति मतलब कार्य रूप में आना जब तक मूल प्रकृति कार्य रूप में नहीं आएगी तो आत्मा इसको देख ही नहीं सकती जबकि इस सबको देखने की सामर्थ्य है उसमें तो आत्मा इस सबको देख सके उसके लिए प्रधान का कार्य रूप में आना ये आवश्यक है तो सर्व बोध बोध समर्थ प्राक प्रवृत पुरुषों न पश्यती आगे सर्व कार्य करण समर्थम कारण हो तो करण कर लेना सर्व कार्य करण समर्थम दृश्यम ये जो दृश्य है ये सब कार्यों को करने में समर्थ है आत्मा सब जानने योग्य को जानने में समर्थ है और प्रकृति सब कार्यों को करने में समर्थ है जो कार्य जगत है सर्व कार्यों को करने में समर्थ दृश्य तदा न दृश्य दिखाई नहीं देता है और दृश्य भी दिखाई नहीं देता है इति ऐसा इसलिए ये जो दर्शन शक्ति है जब हम देखते हैं तभी तो मिथ्या ज्ञान आता है नहीं तो कहां से आएगा अगर कोई ना देखे ना जाने आत्मा वैसे ही पड़ा रहे तो उसमें मिथ्या ज्ञान कहां से आएगा ये मिथ्या ज्ञान कब से शुरू होता है जब हम देखने से होता है तो इसलिए जो शुरू में कहा दर्शन शक्ति रहे वह आदर्शन हमित एक अगर आत्मा देखे ही नहीं शुरू से ही प्रलय से मुक्ति से जब आया है तब देखे ही नहीं तो आदर्शन आएगा क्या उसको तो बोले ये आदर्शन का कारण ये दर्शन शक्ति ही है हमारी इस सारी की सारी अविद्या मिथ्या ज्ञान तो तभी तो आया संसार को देखने से संसार सुख में दिखाई देता है तभी तो आया जब संसार को हमने देखा तभी तो ये मिथ्या ज्ञान आया तो दर्शन शक्ति ही मिथ्या ज्ञान है दर्शन शक्ति नहीं होती तो मिथ्या ज्ञान आता ही नहीं तो दर्शन शक्ति भी मिथ्या ज्ञान का कारण होगी देखने की शक्ति आत्मा स्वयं बंधन इसका कारण हो गई ये एक विकल्प बताया ये छठा कारण बताया तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं आगे के कारणों पे और विचार करेंगे सदर विवाद ओके